एक्चुअली तुम ठीक कह रही थी जंगल से निकलकर शहर की तरफ बढ़ते हुए विक्रांत ने स्वाति से कहा लैंडिंग पहुंचने के बाद हमने कुछ नहीं किया सिर्फ एक ही काम किया है वो था नैना की तलाश और हमने उसे ढूंढने के लिए अभी तक सिर्फ एक ही तरीका आजमाया है हाँ हमने यहाँ स्ट्रीट पर मौजूद सभी शॉप के सर्विलांस वीडियो को कलेक्ट करके उसे चेक किया इतना कहते हुए अचानक से स्वाति को कुछ एहसास हुआ उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा एक मिनट कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि ये सब इसी सर्विलांस वीडियो की वजह से हो रहा है हो सकता है कि शॉप में लगे सर्विलांस कैमरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो गया है जो कि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था और फिर हमने वो रिकॉर्डिंग कलेक्ट किया है इस वजह से ये सब हो रहा है हम्म, मुझे भी यही लग रहा था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे लग रहा था की शायद शॉप में लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई होगी हो सकता है ड्रग का लेन या कोई इलीगल वेपन आदि का कोई इंसिडेंट उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा और फिर जब हमने हर शॉप से रिकॉर्डिंग कलेक्ट करना शुरू किया तो गैंग वालों को ये लगा होगा कि हम उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं इस वजह से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए काफी इमोशनल होते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की वो थाईलैंड वाली लड़की का केस उन्होंने हमसे इसी बात का बदला लेने के लिए उसे मारकर हमारे कमरे में रख दिया फिर स्वाति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा ओह अब मुझे समझ आया कि आप हमेशा अपने साथ लैपटॉप लेकर क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए घूम रहे हैं ना ताकि आप टाइम आने पर अपना इनोसेंस प्रूफ कर सके सर सच में आपका लैपटॉप वाटर है हम लोग उसे ओपन कर सकते है अरे उसकी चिंता नहीं है लैपटॉप बिल्कुल ठीक है मुझे फिक्र किसी और बात की है विक्रांत ने अपनी बुआ टेडी करते हुए कहा भले ही हम लोगों का ये अनुमान हमें ठीक लग रहा है लेकिन अभी हम इसमें ज्यादा डीप नहीं जा सकते मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात सही है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं पहले कह रहा था क्या क्या मतलब मैं आप क्या कह रहे थे पहले स्वाति ने कन्फ्यूज होते हुए कहा और फिर अगले ही पल उसने कहा अच्छा आप जो वो कह रहे थे ना कि अगर गैंग वालों को हमसे बदला ही लेना था तो वो सीधे हमारे सामने आ सकते थे ऐसे जमीन किसी झूठे केस में फंसाने की क्या जरूरत है फिर स्वाति ने विक्रांत से सवाल किया लेकिन सर अगर ये क्रिमिनल भी आप ही तरह सनकी हुआ तो मतलब क्या पता वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके मजा लेना चाहता हो, तो क्या मतलब मेरी तरह सनकी मतलब मैं कुछ सनकी हूँ क्या विक्रांत ने स्वाति को गुस्से से भरी निगाहों से तरेटते हुए कहा अरे मेरा मतलब वो नहीं है आप गलत वे मतलो स्वाति ने सफाई देते हुए कहा अच्छा चलो मान लिया कि वो मेरी तरह सनकी है लेकिन वो खुद के लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगा विक्रांत ने स्वाति से सवाल किया वो ये बात अच्छे से जानता है कि लैंडिंग आइलैंड कितना छोटा है और यहाँ पर जल्दी कोई क्राइम भी नहीं होता है यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम करने का रिस्क वो भला क्यों लेगा क्यों बैठे बिठाए पूरे न्यूजीलैंड की पुलिस को अपने पीछे लगाएगा और अब तक तो न्यूजीलैंड के हर न्यूज चैनल पर यह का।, का मर्डर पूरे आयलैंड पर बवाल मच गया है कल तक तो यह खबर पूरे न्यूजीलैंड के न्यूज पेपर में छा चुकी होगी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर मैं इन क्रिमिनल्स की जगह पर होता तो कम से कम मैं एक बार तो ये सर्विलांस वीडियो चुराने की कोशिश जरूर करता इतना बड़ा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं थी सही बात स्वाति ने अपना सिर लाते हुए कहा सच में ये सब कितना इलाजिकल है ना एक छोटे से एविडेंस के लिए इतना बड़ा बखेड़ा कर देना अरे यार आकर एक बार इस बारे में हमसे बात तो की होती तो भी हम सब कुछ क्लियर कर देते देखो हमें अब पूरी सिचुएशन को फिर से समझने की जरूरत है विक्रांत ने फिर बड़े धैर्यपूर्वक लहजे में कहा अगर ये सब एवी की वजह से नहीं हुआ है और ना ही कोई क्रिमिनल गैंग इसमें इन्वॉल्व है तो फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है क्या स्वाति ने काफी उत्सुकता से सवाल किया विक्रांत ने फिर कुछ सेकंड तक गहराई से सोचने के बाद कहा ना क्या क्या कहा आपने स्वाति ने हैरत में आकर आंखें बड़ी करते हुए कहा उसने फिर अपनी पलकें झपकते हुए कहा सर आप मजाक कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि यह सब नैना मैडम कर रही है अपना सिर हिलाते हुए कहा हम इंसानों की जिंदगी के साथ कोई गेम नहीं खेलते टेंशन मत लो लेकिन एक चीज सोचो अभी तक हमारे साथ जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुमको इन सबके पीछे का कोई कारण समझ में आ रहा है नहीं बिल्कुल नहीं ये बात तो सही है स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन फिर भी इसका नैना मैडम से क्या कनेक्शन है अच्छा तुम ये बताओ यहाँ हम क्या करने आए हैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यहाँ हम नैना को ही ढूंढने के लिए आए हैं है ना और जब से हम यहाँ पर पहुंचे हैं तब से हम ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं तुम खुद सोचो अगर हम यहाँ ना आए होते तो क्या इन सब में इन्वॉल्व होते एक मिनट आप ये सब क्या कह रहे हैं स्वाति ने कहा एक बार फिर कहिए ये सब तो आपका मतलब ये है कि हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इसलिए फंसे हैं, क्योंकि हम लोग नैना मैडम को खोज रहे हैं। देखो स्वाति मैं तुमसे सच कह रहा हूँ विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा अभी तक मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि नैना मुझे छोड़कर क्यूँ अचानक से गायब हो गई थी लेकिन अब मुझे यहाँ आने के बाद कुछ समझ में आ रहा है